शांति शांति ही ओम इस समय हम वेद ज्ञान की गंगा का अवगाहन कर रहे हैं वेद मोटी बुद्धि से हम यदि देखें तो जो भी मिलता है साहित्य ग्रंथ उनमें सबसे पुरातन है और वो पुरातन हैं तो इसके साथ एक और बात हमें ध्यान दे लेनी चाहिए वो ज, जिस उद्देश्य या प्रयोजन के लिए बने हैं वो प्रयोजन भी नया है या पुराना है हम वेद को अपने जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं और यदि वेद जीवन के लिए उपयोगी है तो जीवन और वेद दोनों को साथ होना चाहिए वो यदि साथ नहीं है तो वेद से पहले कोई चीज़ होनी चाहिए क्योंकि जीवन जितना पुराना है उसके चलने का विधि विधान भी उतना ही पुराना उतना ही प्राचीन होना चाहिए जैसे भूख जिस दिन से हमारे को लगती है या भूख का अनुभव जिस दिन से होता है हमारे पास उस दिन से उसके निराकरण की व्यवस्था है उस दिन से भोजन की व्यवस्था है तो जैसे भूख और भोजन ऐसा नहीं हो सकता कि भूख पहले हो भोजन बाद में हो या दुनिया में भोजन बन तो गया हो पर भूख ही ना हो कहीं ये संभव नहीं है दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं मिले हुए हैं पूरक हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ अधूरी पैदा नहीं होती वो पूरी पैदा होती है उसकी उत्पत्ति पूरे रूप में होती है हम उसको अधूरा यदि कहीं देखते और पाते हैं तो उसे पूरा कर सकते हैं वो पूरा हो सकता है तो वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है उसमें शरीर के नाते भोजन और भूख दोनों का संबंध है तो हमारे पास कुछ करना है तो उस करने के लिए कुछ करने योग्य भी होना चाहिए हमारे अंदर जिज्ञासा है तो ज्ञान भी होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अंदर जिज्ञासा तो भगवान ने पैदा कर दी हो और जिज्ञासा के शमन का उसको शांत करने का कोई उपाय हमें न दिया हो इस दृष्टि से हमारे अंदर जिज्ञासा अनिवार्य है अनिवार्य क्या उपस्थित है वो सबके साथ है और हमारे अंदर जिज्ञासा का होना ही जिज्ञासा के समाधान के होने का प्रमाण है मनु महाराज ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि मनुष्य जो करता है इस करने के उसके पास अनेक विकल्प हैं और विकल्प का होना ये बताता है कि चुनने का अधिकार और चुनने की योग्यता मेरे अंदर होनी चाहिए जिनके पास चुनने की योग्यता ना हो जिनके पास चुनने का अधिकार ना हो वहाँ विकल्प का कोई अर्थ नहीं होता विकल्प का कोई मूल्य नहीं होता वहाँ विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती तो संसार में यदि विकल्प हैं तो उसके चुनने का अधिकार और चुनने की योग्यता भी किसी के पास होनी चाहिए तो हमारे पास जो विकल्प में से चुनने की योग्यता है वो योग्यता क्या स्वाभाविक है या उसे प्राप्त करना पड़ता है हमारे मनुष्यता का जो अंतर है पशु से वो यहीं पर है पशु का जो विवेक है वो स्वाभाविक है उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है कैसे खाना है कब खाना है उसको बुद्धि से जोर नहीं देना पड़ता उसे सिखाना नहीं पड़ता वो भूलता नहीं है उसे कोई चीज़ कभी भी ना मिली हो तो मिलने पर यदि उसके खाने की नहीं है तो नहीं खाएगा और कभी भी न मिली हो और अकस्मात मिल गई हो खाने की हो तो खा लेगा तो उसके अंदर जो निर्णय है उसकी योग्यता स्वाभाविक है और मनुष्य के अंदर जो निर्णय की योग्यता है वो स्वाभाविक कम है और उपार्जित अधिक है तो ये उपार्जन की जो योग्यता है जिसे हम नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं वो हमें प्राप्त होता है दूसरे से मिलता है कोई हमें देता है तो हमारे अंदर यदि विवेक पैदा होने की योग्यता है तो उसका कोई साधन बनाया होगा उसका कोई उपाय दिया होगा जिससे हम उस साधन का उपयोग करके वो उस फल को उस निर्णय को उस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं जो इस विवेक को इस योग्यता को जो नाम दिया गया है उसी को धर्म कहते हैं धर्म कुछ नहीं है धर्म उत्कृष्ट चुनाव का नाम है आपके सामने बहुत सारे विकल्प बिखरे पड़े जो सबसे उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है उस विकल्प को धर्म कहते हैं आप किसी से छीन कर ले सकते हैं आप किसी को मार कर ले सकते हैं आप किसी को ठग कर ले सकते हैं, आप किसी को भला करके ले सकते हैं आप किसी को दे सकते हैं जब हमारे पास इतने विकल्प हैं तो हर विकल्प हर कोई तो नहीं करता हम में से कोई व्यक्ति किसी विकल्प को लेता है कोई व्यक्ति किसी विकल्प को लेता है क्यों ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि उसकी जो योग्यता है वो उसी विकल्प को चुनने की है वो उसी को सर्वोत्कृष्ट मानता है और जिसको वो सर्वोत्कृष्ट मानता है उसे सहज स्वीकार करता है उसे उत्कृष्ट लगना चाहिए उसे अच्छा लगना चाहिए उसे लाभदायक लगना चाहिए उसे बहुत अपने लिए अनुकूल लगना चाहिए तो इसलिए एक तो मुझे लगता है इसलिए मैं अलग अलग ढंग से करता हूँ और एक सबके लिए लगना चाहिए लगता है वो क्या है जो केवल मुझे अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता उसे हम धर्म में नहीं सम्मिलित करते क्योंकि धर्म में सम्मिलित हम उसे करते हैं जो मुझे भी लाभ देता हो और मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं जो वातावरण हैं जो परिस्थितियां हैं उनमें भी सबके लिए लाभदायक हो तो ऐसा जो उपाय है विकल्पों में से उसका चयन किया गया है और वो चयन प्रत्येक के द्वारा हर समय नहीं किया जा सकता सबके लिए समान रूप से सब समयों में लागू हो सकता है इसलिए उसका चयन करके रख दिया गया है कि ऐसा करना ठीक रहेगा लेकिन इससे किसी की स्वतंत्रता पर आघात नहीं आता कोई उसे करे इसकी अनिवार्यता नहीं है जो हमारा अधिकार है हमारी जो स्वतंत्रता है वास्तव में तो हमारे अस्तित्व का वही मूल कारण है हमारा अस्तित्व उसी से प्रमाणित होता है तो इस दृष्टि से कोई व्यक्ति अच्छा बता देता और अच्छा करने की अनिवार्यता रख देता तो न तो विकल्पों की आवश्यकता थी न हमारे पास स्वतंत्रता नाम की कोई वस्तु रहती इसलिए परमेश्वर ने हमारे सामने बहुत सारे विकल्प रखे हैं ये उसकी उदारता है कि उसने हमको बहुत विकल्प दिए हैं हम उसमें से किसका चयन करते हैं ये हमारी योग्यता है यह हमारा अधिकार है यह हमारी स्वतंत्रता है इसलिए हमको उन अच्छों का पता जरूर होना चाहिए यदि हमारे को ज्ञान नहीं होगा तो उसका हम उपयोग कैसे करेंगे उसका अपने लिए पता कैसे लगेगा कि यह हमारे काम की चीज़ है या यह हमारे काम की नहीं है इसके लिए हम देखते हैं कि पहले ज्ञान और फिर उसका उपयोग और फिर उसका परिणाम ये इसका अनिवार्य क्रम है इस क्रम को हम नहीं बदल सकते हम यदि चाहें परिणाम पहले आ जाए ऐसा कैसे होगा बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो ये काम किया नहीं है हमें पता नहीं यह दुख क्यों मिला इसने तो ऐसा किया नहीं था जो इसे मिल रहा है इतना सुख इतना लाभ इतना धन लेकिन हम एक सिद्धांत भूल जाते हैं और वो सिद्धांत है कि कर्म पहले होता है और फल उसका बाद में होता है इसका विपरीत नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि आप आम तो पहले ले लो और पेड़ बाद में लगाओ आपको पेड़ पहले लगाना पड़ेगा उसको बड़ा करना पड़ेगा उसकी सेवा करनी पड़ेगी और वो जब इस योग्य हो जाएगा तो फल दे देगा तो फल बाद में है और कर्म पहले है तो इस दृष्टि से हमको जब तक उचित ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसका उपयोग करने का सामर्थ्य नहीं रख सकते वस्तु भी है हमें आवश्यकता भी है लेकिन हमें वस्तु का ज्ञान नहीं है वस्तु से परिचय नहीं है तो हम कितनी भी अच्छी वस्तु हो कितनी भी निकट हो कितनी भी सुलभ हो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हमें पता नहीं है कि घर में कुछ रखा हुआ है हम उसके लिए परेशान होते रहते हैं लेकिन घर का जो सदस्य जानता है कि ये वस्तु है और यहाँ रखी है वो आकर तत्काल दे देता है और हमारा काम सिद्ध हो जाता है तो इसलिए जो भी कर्म है जो भी वस्तु है जो भी कुछ उपाय है उसका हमें बोध होना चाहिए इसीलिए हमारे यहाँ जो उपासना पद्धति है उसको तीन शब्दों में बांटा है स्तुति प्रार्थना उपासना सामान्य रूप से हम यह समझते हैं कि किसी की प्रशंसा करना स्तुति है और जितने स्तोत्र हैं उनको हम इसीलिए पढ़ते हैं कि उसकी उसमें उस देवता की उस भगवान की उस ईश्वर की हम प्रशंसा करते हैं लेकिन यदि आप गंभीरता से इस पर विचार करें तो स्तुति उस देवता की है तो वो स्तुति के अंदर उसका परिचय होता है उसका जन्म होता है उसका स्थान होता है उसका रूप होता है उसका कर्म होता है हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने स्तुति का अर्थ भी यही लिखा है उसके जन्म से उसके स्थान से उसके गुणों से उसके कर्म से हम उसकी जो प्रशंसा करते हैं उसे हम स्तुति कहते हैं तो ये स्तुति उसका परिचय होता है तो इस परिचय के बिना हम कोई उसे काम में नहीं ले सकते इसलिए स्तुति को यदि मोटे अर्थों में हम ये कहें कि ये परिचय होता है तो अनुचित नहीं है गलत नहीं है इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है जिसे हम प्रार्थना कहते हैं हम प्रार्थना शायद ये कहते हैं कि हम वाणी से मांग लेते हैं या मन से विचार लेते हैं वही प्रार्थना है लेकिन जब हम किसी को कागज़ पर लिख कर देते हैं प्रार्थना उसके अंदर भी आ जाती है वह हमारा प्रार्थना का कर्म हो जाता है प्रार्थना का पत्र हो जाता है इसी तरह से जब कोई व्यक्ति कोई किसान ईश्वर से बहुत अन्न की प्रार्थना करता है तो केवल कहने से अन्न उत्पन्न नहीं होता वो प्रार्थना के साथ उसको कृषि का व्यवहार भी तो करना पड़ेगा खेती भी तो करनी पड़ेगी उसके लिए उसको अच्छी खेती करनी पड़ेगी पानी समय पर देना पड़ेगा रक्षा करनी पड़ेगी अच्छा बीज लाना पड़ेगा समय पर बोना पड़ेगा तो परमेश्वर जब उसकी प्रार्थना सुन लेगा तो उसके पास बहुत सारा अन्न उपस्थित हो जाएगा चाहे आप दुकान करें चाहे सेवा करें चाहे व्यापार करें या कुछ भी करें तो उसमें क्रम यही आएगा स्तुति जो है वो ज्ञान और उपास प्रार्थना जो है वो कर्म और तीसरी जो चीज होती है जिसके हम उपासना कहते हैं ये उसका फल है उसका परिणाम है उसकी निकटता तो ये निकटता प्राप्त कब होगी जब हम कर्म करेंगे कर्म हम कब करेंगे जब हमें सही सही ज्ञान होगा तो सही ज्ञान सही परिचय शुद्ध परिचय ये उसका स्तुति का रूप है और जो पवित्र क्रिया है कर्म है ये प्रार्थना का रूप है और उसका जो अच्छा जो परिणाम निकल कर आता है उसको हम उपासना कहते हैं इसको समझने के लिए एक और अच्छा प्रकार है जब हम चार वेदों की बात करते हैं तो चार वेदों को चार विषयों से बांटते हैं मुख्य रूप से तीन में और गौण रूप से चार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चार वेद हैं और ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान ये चार उसके विषय हैं तो इनको एक एक से जब जोड़ते हैं तो स्तुति के सामने इसको रखने पर पता लगता है कि स्तुति ज्ञान है प्रार्थना कर्म है और परिणाम उपासना है तो इस तरह से संसार में हमारी जिज्ञासा का समाधान ज्ञान के द्वारा होगा तो ज्ञान का साधन भी होना चाहिए ये वेद के होने की अनिवार्य शर्त है ओ शान्ति शान्ति रेव शांति शामा शांति लेधी ओ शान्ति शान्ति शा